परमार्थ प्रसंग पचहत्तर संसार मानो एक दीर्घ स्वप्न है ऐसा समझो जब तक है व्यवहारिक भाव से सत्य मानकर अपना कर्तव्य किए चलो परंतु यह धारणा भी बनाए रखो कि त्रिकाल में सत्य नित्य वस्तु एकमात्र भगवान ही है जिनकी प्राप्ति न होते पर्यंत चरम सुख शांति और मुक्ति नहीं इतना दुर्लभ मानव जीवन पाकर ऐसी सुविधा पाकर भी यदि उन्हें पाने का प्रयत्न नहीं किया तो सभी व्यर्थ है छिहत्तर खुद के मन में जब तक संसार है विषय वासना आ है तब तक बाहर से त्याग करने में कोई विशेष लाभ नहीं बाहरी त्याग करके चाहे जहां भाग कर जाओ वन या पर्वत की गुफा में भी संसार साँस साँध जाएगा किसी न किसी प्रकार से तुम्हें धोखा देगा नए नए बंधनों में डालेगा चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी यदि आदर्श के प्रति सर्वदा लक्ष्य नहीं रहा आदर्श को मजबूती से मुट्ठी में पकड़कर नहीं रखा तो पतन अनिवार्य है कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा ससत्तर सदा होशियार सजग रहो अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना हजार उच्चावस्था प्राप्त होने पर भी अपने को जितेंद्रीय नहीं समझना कारण फिर भी पतन हो सकता है पाप सूक्ष्म भाव से कभी कभी धर्म का रूप धारण कर कभी दया का रूप धारण कर कभी मित्र का रूप धारण कर तुम्हें भुलाकर वश में करने की चेष्टा करेगा कब भुलावे में पड़कर परास्त हो जाओगे समझ में भी नहीं आएगा और जब समझ पाओगे तब शायद लौटना ही संभव न हो 78 इससे तो शादी करके गृहस्थ होना अच्छा कारण वह भी आश्रम है आत्मिक उन्नति साधन का एक मार्ग है किंतु तो ब्रह्मचारी और सन्यासी यदि काम कांचन का गुलाम हुआ तो वह अपने एक काल और परकाल दोनों से भ्रष्ट हो जाता है संसार त्यागी लोग और विधवाएँ ज्ञानतः अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें इसमें असमर्थ होने पर विवाह करना धर्मानुकूल है अपने और पराये कल्याण के लिए शेंट पाल ने में में कहा है है। होने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। पुरुष या स्त्री प्रत्येक को ही कुछ न कुछ अर्थोपार्जनकारी विद्या या उद्योग सीख लेना नितान्त आवश्यक है जिसके द्वारा खुद स्वाधीनता पूर्वक खटपट करके वह अपनी जीविका निर्वाह कर सके परवश होना महा है जीवन को भार रूप बना देता है धर्म कर्म करना तो दूर की बात रह जाती है अस्सी गुरुदत्त मंत्र की आप्राण साधना और उनके उपदेश को जीवन में पालन करने का प्रयत्न ही यथार्थ गुरुदक्षिणा है उनके स्नेहभाजन होने और सिद्धि प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है